भाइयों और बहनों एक मेरे हाथ में पुस्तक दो आई हैं उसमें एक भाई लिखते हैं कि मैंने तो अपनी नौकरी छोड़ दी है और जैसे आप करते हैं इसी तरह से मैं करना चाहता हूं और पीछे लिखते हैं कि मैं कुछ प्रयाथना में भी सुना सकता हूं तो वो भाई अगर कुछ ऐसी नौकरी छोड़कर आए हैं तो अनुचित काम किया है नौकरी वो कोई बुरी चीज है ऐसा तो मैंने कभी कहा नहीं मानता भी नहीं जो आदमी नौकरी करता है और साथ साथ अपनी प्रमाण प्रमाणिकता अपनी सच्चाई अपनी उस पर कायम रहता है तो वो बड़ी भरी नौकरी करता है और बड़ा बड़ा भारी काम करता है बड़ी सेवा करता है ऐसा मैं मानता हूँ इसलिए मैं तो कहूँगा कि जितने लोग ऐसे पड़े हैं उनको अपनी नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं हाँ एक जमाना था कि जब मैं ही कहता था कि अगर तुम्हारे में ये भाव है तो नौकरी छोड़ो तो असहयोग का आंदोलन था और असहयोग का आंदोलन में तो वो था कानून कि हम अगर किसी सल्तनत या तो किसी चीज के साथ सारा नहीं देना चाहते हैं उसको सहयोग नहीं करना चाहते हैं तो जाहिर है कि हम अगर वहाँ नौकरी करें तो, तो बड़ा सहयोग करते हैं इसलिए छोड़ना चाहिए आज तो ऐसी कोई बात ही नहीं है तो इसलिए नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए तो एक तो वो बात हुई अभी वो भाई ने छोड़ दिया है तो मेरे पास तो मैं खुद नौकर बड़ा हूँ मैं कहाँ से उनको कोई चीज देने वाला था आज जो ऐसे लोग पड़े हैं कि जो नौकरी छोड़ सकते हैं और पीछे अपना खाना खा सकते हैं कुछ पैसे पड़े हैं तो उनका काम है को कोई सेवा कार्य करे सेवा कार्य तो बहुत बड़ा है अभी आज जो मुझको आपको कहना है वही सेवा कार्य और बड़ा भारी सेवा कार्य है वो तो आप सुनेंगे तो एक तो वो और पीछे यहाँ इस तरह से कोई मुझको कह नहीं सकता कि मैं तो भजन गाना चाहता हूँ हर एक आदमी भजन नहीं गा सकता है हाँ गा सकता है राग निकाले लेकिन यहाँ तो माना ऐसा गया है कि जो ईश्वर पर आस्था रखता है ईश्वर के नाम से ही काम करता है भक्त है ऐसे में किसी को जान लूँ और पीछे मुझको पूछे तो, तो उनको मैं कह लूँ अच्छा आप इस तरह से कीजिए अगर ऐसा नहीं है तो पीछे में कह नहीं सकता हूँ अगर बोलो तो इसलिए कोई आदमी इस तरह से कह नहीं सकता है और देना भी नहीं चाहिए किसी भी मंडली में पड़े हैं फिर तो उसको तो भी गाने की इजाजत है ऐसे मांगना नहीं चाहिए और मांगे तो किसको देना नहीं चाहिए ये तो एक बड़ी भारी वस्तु है प्रार्थना हम करते हैं तो कोई थोड़ा ऐसा ये एक मामूली तौर से करते हैं करते हैं तो उसमें पड़ी है तो वो भी नहीं हो सकता है ऐसा मुझको लगता है अभी मैं आज ओखला में गया था तो ओखला में जो एक छोटा सा शिविर है कि वहाँ वो शरणार्थी पड़े सुच सीता देवी उसमें देखभाल करती है काम करती है और उसके साथ दूसरे तो हैं काफ़ी बहनें मेरे साथ आ गई थी सबका नाम लेने की तो कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन वो सब शिविर का है और ऐसा ही काम करती है और सुचिता देवी के साथ इसी काम में दूसरी बहनें तो पड़ी है वो सब साथ में थी और कृष्ण नायर वो तो है ही है तो सब देखा उसमें एक मुझको बड़ा अच्छा लगा कि वो बहुत स्वच्छ गए थी हवा तो साफ है वहाँ और वहाँ पीछे मकान पड़े हैं वो मकान हमेशा कोई उसमें रहते हैं ऐसा नहीं है वो तो मेला बढ़ता है तब तो लोग आ जाते हैं और पीछे चले जाते हैं तो धर्मशाला जैसी चीजें पड़ी है तो वो अभी बड़ी चीज़ अभी ऐसी पड़ी थी उसका आज बहुत सदुपयोग हो रहा है और वहाँ पीछे काफी बड़े हैं तो बहुत हमको वहाँ तो मैंने एक भी तंबू तो नहीं देखा और वहाँ लोग कहें वो तो दुखी नहीं है ऐसा तो कहना मुश्किल है लेकिन बहादुरी से अपना दुख की बर्दाश्त कर रहे हैं इतना में देख सका मुझको अच्छा लगा और पीछे वहाँ तो कुछ डॉक्टर बहन भी पड़ी है दूसरी बहने थी भाई लोग पड़े हैं सब होता है पानी की थोड़ी है तो पानी नहीं मिलता है ऐसा नहीं है लेकिन वो पानी की झंझट कुछ रहती है वो झंझट को अगर अपनी हको हमारी हुकूमत है वो निकाल दें तो पीछे वहाँ का बहुत काम साफ हो जाता है और वो कैंप क्योंकि बहुतों ऐसे ही बड़े हैं मकान नहीं है तो जमीन तो काफी बड़ी है तो वहाँ काम अच्छी तरह से हो सकता है और लोग भी रह सकते हैं ऐसा मैंने पाया तो मैं उसको अच्छा लगा कि वहाँ मैं चला गया अब मैंने दूसरा भी सुन लिया है वो तो मैंने पहले भी सुना था लेकिन इस वक्त सुना वो दूसरी बात थी कि हमारे में जो कैंप में लोग पड़े हैं वहाँ भी कुछ ब्लैक मार्केटिंग जैसा होता है ऐसा और पक्षपात भी होता है और कोई तो उसमें अनाचार भी करते हैं और मैंने दूसरा सुना कि लोगों को रजाई दी जाती है तो रजाई तो उड़ने के लिए है तो उसमें जो रुई रहता है वो रुई को फेंक लेते हैं और जो उसमें से कली को निकलता है कपड़ा है उसमें से पीछे कोता बना लेते हैं ये करते हैं वो करते हैं वो तो चोरी हुई और पीछे इस तरह से जिसको रजाई की जरूरत नहीं वो रजाई चुन ले ऐसा बहुत होता है ये तो एक नमूना है बाकी एक आदमी को एक रजाई मिल गई एक चद्दर मिल गई या तो कहो एक कमल मिल गई तो किसी ने किसी तरह तो से दूसरी लेता है तीसरी लेता है बहन है तो बहन ले लेती है और उसके दिल में नहीं रहता है कि दूसरों को नहीं मिला है ये बताता है कि हम एक मिलकर नहीं लेते हैं और एक मिलकर नहीं रहते हैं तो बच्चे हमारी तो बुरी हालत होने वाली है ऐसा कैसे करें और करोड़ों रुपया उसमें हमारे बर्दात बर्बाद होने वाले हैं अगर लोग सब सहयोग से न रहें तो, तो मैंने सोचा कि इतनी बात तो आपको कह दूंगा जाने कहने का तो रह जाता है लेकिन आज मुझको नहीं कहना है मैंने आपको कहा ना कि मैं एक बात दूसरी भी करना चाहता हूँ तो दूसरी बात पर मैं आ जाऊँ तो चाहो कल नहीं अगर ईश्वर मुझको अवसर देगा तो कह आपको तो कल एक यहाँ तो पुरानी गौशाला है आजकल की नहीं है और वहाँ काफी गहरिया देती है और अच्छी खासी चलती है मैं तो कभी गया हूँ ऐसा मुझुशहाल नहीं है मुझको कहा गया कि कल मैं चाहूँ पिछले दस मिनट के लिए तो भी अच्छा है मुझको प्रिय वस्तु भी है मैंने यहाँ तक कह दिया है कि गौ सेवा वो स्वराज सेवा से भी कठिन बात है स्वराज तो हम लेकर बेच गए एक किस्म का सब किस्म का तो मिला है लेकिन वो हम हम एक सल्तनत के मातेहत रहते थे, उसके गुलाम होकर रहते थे वो सल्तनत यहाँ से चली गई वो तो उसको तो स्वराज कह सकते हैं राज्य प्रकरणी कामों में हम आज़ाद बन गए बाकी तो हमारी आज़ादी तो बहुत सच्ची आज़ादी है दूर पड़ी आज मैं चला गया कैंप में तो वहाँ बहने पड़ी थी खासी सेवा तो करती है लेकिन वो वो डड्डियों का नाम लिखी लिखती थी तो वो आपको आश्चर्य होगा कि वो अंग्रेजी में लिखती है तो मैंने कहा कि ये भाषा यहाँ कहाँ से आ गई और पीछे अभी हमारी गुलामी तो नहीं मिलती है और वो लिखे तो वो जो बहने बेची थी या तो भाई बैठे थे वो तो समझ भी नहीं सकें कि क्या उसने लिखा वो अंग्रेज तो थी कि जिसको हिंदुस्तानी मालूम ही ना पड़े देवनागरी में लिख सकती थी देवनागरी नहीं उसको उडु जबान ही मालूम थी और उर्दू लिपि ही जानती थी तो उसमें लिख, लिख सकती थी वो तो कोई सिख तो नहीं थी नहीं तो ऐसा भी बन सकता है कि सिख है वो उडु लिपि नहीं जानते हैं देवनागरी लिपि नहीं जानते हैं ऐसे सिखों में जानता नहीं हूँ लेकिन हो सकता है तो गुरुमुखी में लिखे कोई भी अपनी भाषा है उसमें लिखे तो मैं समझ सकता था तो मैंने उसको पूछा हंसकर पूछा उसने भी हंसकर जवाब दिया कहा वो हमारी गुलामी है वो तो चाय की जल्दी नहीं जा सकती है तुम जल्दी नहीं जा सकती है। ये तो विचार मात्र से भी जा सकती है तो हमारी आशादी वो राज्य प्रकरण ही हो गई है इतना हम मान लें लेकिन मैंने कहा है कि इससे भी अगर गाय की आसादी हम लेना चाहते हैं तो बहुत कठिन उसका दो कारण है एक तो ये आशादी किस तरह से लेना वो जानकार आदमी आपको मिल गया मेरे जैसा कि मैं समझ गया कि वो कैसे मिल सकती है और पीछे वो मुझको ऐसी मंडली मिल गई और मंडली में भी करोड़ों आदमी हिंदुस्तान के वो ये सुनने वाले मिल गए तो वो काम हमारा निपट गया ऐसा मैं मानता हूँ लेकिन ये और मेरे जैसे तो बहुत बड़े हैं ये जो तो गौसेवा का काम है मेरा तो ख्याल तो है कि मैं खूब जानता हूँ लेकिन ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि सब लोग उसको उसको ले लेते हैं और अपना लेते हैं तो गौशाला के नाम से गौशाला वगैरह चला रहे हैं वो भी ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम कैसे कहें कि वो गाय को हम आज आसाद कर सकते हैं इसलिए मैंने कहा कि बहुत कठिन बात है कठिन बात है क्योंकि हम इस बारे में अज्ञात हैं इस बारे में हमको इतनी सच्ची दिलचस्पी नहीं है अगर चाहिए हिंदू के लिए तो वो धर्म है और उस धर्म का जब तक पालन नहीं करते हैं तब तक दूसरों को किस मुंह से कह सकते हैं कि तुम्हारे गाय मारना नहीं वो तो मारे दूसरे न मारे ऐसा तो दुनिया सारी में मरते हैं गाय नहीं मरती है वो तो एक हिंदुस्तान ही मुल्क ऐसा है बाकी जगह पर उसमें कोई शिकायत करते ही नहीं है तो अगर हम हम ही उस धर्म का पालन न करें तो किस तरह से दूसरे पालन करने वाले हैं तो मुझको बड़ा अच्छा लगता अगर वहाँ मैं जा सकता था लेकिन मुझको बचा लेते हैं वो तो बात तो ऐसी थी कि डस्टबिन से भी दे हो अभी 10 मिनट में तो मैं क्या कहने वाला था 10 मिनट से ज्यादा दे तो मैं आपके साथ बोल सकता हूँ यार बोलूँगा लेकिन वहाँ तो मैं जाऊँ उसमें भी थोड़ा समय तो जाएगा ही और वहाँ से आना उसमें भी जाए और पीछे भाग लेना और पीछे दस मिनट में छूट जाना वो भी एक अनाचार सा हो जाता है और इस समय कौन बड़ा हूँ कि बस पाँच मिनट और दस मिनट बैठा उसमें है क्या मेरे जानने से क्या हो सकता है इसलिए मैंने सोचा कि उसी बारे में कल तो है आज मैं वो कह लेता हूँ तो मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि कोई भी आदमी इस सेवा कार्य में लग जाएगा जैसे इस भाई को मैं कहना चाहता हूँ वो लग जाए और वहां तो उसके लिए उसको लायक बनना होगा वो ऐसी बात नहीं है कि मैं उसको कह दूंगा अच्छा यहाँ सफाई सफाई का, का काम करो झाड़ू निकालो उसमें भी शास्त्र है वो भाई हरेक आदमी झाड़ू नहीं निकाल सकेगा उसको थोड़ा तो जानना चाहिए लेकिन वो आसान है सब वो सीख सकते हैं काटो काटने का, का काम सब कर सकते हैं जो को सेवा काम करो वो सब नहीं कर सकते नहीं कर सकते हैं क्यों तो वो सेवा करेगा वो गाय को डोना तो नहीं डोड़ सकता वो दूध कैसे अच्छा है कि बुरा है वो नहीं बता सकता है क्या उसको खिलाना वो नहीं कह सकता है इसलिए वो सेवा का, का काम कठिन है लेकिन कठिन है वो एक सेवक बन गया है उसके लिए आसान बन जाता है और वो ऐसा नहीं है कि एक मदरेश में जाओ एक कोई संस्था है उसमें पहले तो सेवा का कार्य सीखो और पीछे गाय को देख सकते हैं छू सकते हैं जब वो ले है तब से वो कुछ न कुछ सेवा तो कर ही लेता है इतना तो करें कि गाय जो जो उसका उसका मेला निकलता है मोद निकलता है वो वो उसका उसका छान निकलता है उसको भी वो देखें उसको गोबर किस तरह से उसका उपयोग करना वो तो आज से समझ सकते हैं क्योंकि उसमें से हम वो तो वो भी हम ऐसे मोद हैं तो उसका भी पूरा उपयोग नहीं जानते गोबर निकलता है तो उसको हम जगाने में ले लेते हैं जमीन को साफ करने के लिए देते दे हैं साफ हो सकती है चलाने में बहुत आसान चीज है उसके पैसे नहीं लगते हैं अगर हम परिश्रम उठावे और जिस जगह पे गोबर देखने में आता है हम उठा लेते तो हैं उसमें कोई चोरी नहीं करते हैं उठाया तो वैसे उसमें से हमने बना लिया और उसको चलावे चलावे तो वो तो हो सकता है लेकिन उसका दुरुपयोग है वो तो ऐसी बात हो गई कि एक खासा खासा खासी चडर है वो ओढ़ने के लायक है लेकिन ओढ़ने में नहीं उसको इस्तेमाल करें <coughs> लेकिन कोई दूसरे काम में इस्तेमाल करें कि जिसमें दूसरे कपड़े हमको मिल सकते हैं और आसानी से मना के पूछने के लिए साड़ी की साड़ी चद्दर है तो उसका दुरुपयोग है इस तरह से कोबर है मूट है उसका उपयोग सदुपयोग करना है तो वो तो एक ही तरीका है कि तो उसका हम हम उसको उसको ये खात में डाले तो खाद में डालते हैं तो वो तो पीछे ऑर्गेनिक मेन्योर हो गया तो उसको कहो कि जीवन भर का मेन्योर हो गया तो उससे हमारी जमीन बहुत अच्छी रहती है उसमें से पीछे ऐसा ऐसी शक्ति पड़ी है उसमें मैं नहीं जानना चाहता हूँ मैं तो एक चीज में जानता हूँ वही कैडेट क्यों हो जाए वो नहीं कहना चाहता हूँ बहुत समय चला जाए तो उसका हम अगर सदुपयोग करें तो हम लाखों रुपये बता लेते हैं मैं तो लाख कहता हूँ शायद करोड़ों रुपया का हिसाब को तो निकाला है इस काम का सबसे ज्यादा जानने वाला और जिसने काफ़ी अभ्यास किया और लिखता है ऐसा तो सतीश चंद्र दास गुप्ता है मेरे तो दोस्त हैं अपने को मेरे सेवक मनाते हैं और ये चीज उन्होंने मेरे पास से ली लेकिन अवी की है जेल में पड़े थे वहां उन्होंने पुस्तक लिखा देखने के लायक है मेरा ख्याल है कि उसका तर्जुमा भी हो गया है हिंदुस्तानी में और बड़ा भारी पुस्तक है सब दुनिया में जो इस बारे में जितना लिखा गया है उसका निचोड़ उन्होंने उसमें दिया है गाय का पालन कैसे करना वो भी दिया है और वो खुद गौशाला चलाता है ऐसा नहीं वो पुस्तक में से निकाल कर उसने लिखा तो सब आदमी ले सकते हैं, सकते हैं हैं पढ़ कि किस तरह से हमारे करनी चाहिए और कैसे हो सकती है तो जो मैंने ये गौशाला की की, कहता हूँ ऐसी नहीं होती होगी उससे भी कठिन बात तो ये है कि गाय मर गई एक उसका बछड़ा मर गया बेल मर गया तो उसका क्या करें यू तो हम तो उसको दबन कर देते है या तो पीछे जिसको हम चमारेते हैं उसको ले लेते हैं और पीछे उसको क्या करता है बेचारा वो क्या करे, वो तो हम उसके लिए गुनेगारे थे, वो नहीं है तो उसको ले लेते हैं तो गाय को काट डालता है और पीछे उसका मांस खा लेता है और खा लेता है वह बहुत बड्डी क्रिया करता है मैंने तो नजरों से नहीं देखा है लेकिन उनके साथ में रहने वाला हूँ ना चमारों के तो उन्होंने मुझको सुना है कि भाई ऐसा हमारे वहाँ होता है तो वो भी गाय का जो जो मृतदेह है उसका भी हमने दुरुपयोग किया करना तो ऐसा चाहिए कि उसमें से जो तो चमड़े निकलते हैं उसमें से जूते बनते हैं उसको मैं पाक जूते मानता हूँ जो गाय को मार डालते हैं हत्या करते हैं और पीछे उसका तो भी चमड़ा तो देते हैं इस्तेमाल करते हैं उसको मैं नापाक चमड़ा मानता हूँ तो अगर हमने जो गाय स्वाभाविक तरह से मर गई है उसका चमड़ा भी हमने लिया उसकी हड्डी भी ली उसकी चर्बी भी ली और वो सब हमने खाद के लिए रखा तो मैं कहता हूं सदुपयोग कर लिया तब गाय जिंदा रहती है तो भी हमको काम देती है दूध देती है हमको गोबर देती है सब कुछ देती है और मर के भी हम वो तो उपकार ही करती है ऐसा ये अमूल्य प्राणी है, है। इसलिए हमारे यहाँ गौ सेवा करिए या तो गौ रक्षा की या तो गो पूजा की दिन में से कोई भी शब्द आप ले लो लेकिन उसका नीचा तो वही हो जाता है तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग गौशाला चलाते हैं वो पैसे दे दें और पैसे किसी आदमी को रोक लें और पीछे कुछ काम करें और ऐसे अपने दिल में गुमान रखें कि हम गायों का कुछ रही गाय हो गई है उसका पालन करते हैं कुछ तो उनको शांति देते हैं सुख लेते हैं देते हैं लेकिन वो अपना पैसा का का उन्होंने सदुपयोग नहीं किया वर्षों के पहले जब मैं आया तब से मैं कहता आया हूँ कि जो व्यापारी लोग हैं वो अपनी व्यापार बुद्धि है वो बुद्धि को इस्तेमाल इस काम में करें तो गोधन आज अमूल्य हो सकता है लेकिन आज वो अमूल्य नहीं है आज तो ऐसे हमारे साथी पड़े हैं जो सुनाते हैं कि गाय हमको खा जाती है कैसे कि गाय में से जो जो खाई को खाना देना पड़ता है उसका जितना दाम पड़ता है उससे कम वो दूध देती है तो जाहिर है कि वो खा जाती है तो अगर गाय हमारी जमीन को खा लेती है तो बस हमको खाएगी तो क्योंकि हमारे साथ वो हिस्सा लेती लें हमारे साथ सब हिस्सा मैंने कहा न कि आश्र, आ, आ, ए, ये आश्र ये आश्रित लोग हैं वो हिस्सा हमारे साथ ले सकते हैं लेकिन ऐसे कि जैसे दूर में शक्कर पड़े ऐसे लेकिन वो चोरी करें बदमाशी करें व्यभिचार करें शराब पीये और सट्टा करें ऐसा करें तब तो वो वो यहाँ बोझ हो जाएगा कहीं भी चले जाए वो पीछे लूट के साथ शक्कर नहीं बने लेकिन वो समझे कि हम आए हैं तो हम यहाँ गाफिल नहीं रहेंगे हम भिक्षावृत्ति नहीं करेंगे हम जितना खाएंगे पहनेंगे तो हमको आज चाहिए तो सही वो दें लेकिन उसके सामने हम ज़्यादा काम कर लेंगे ये करें तो पीछे कितने भी हिंदू आते हैं सिख आते हैं उसकी कोई भरवाही नहीं है उसको क्योंकि वो तो बर्बाद हमारी जमीन है उसको बर्बाद नहीं करते हैं को बर्बाद नहीं करते हैं लेकिन हमको तो खुश रखते हैं और हमारे साथ साथ वो सेवा कार्य करते हैं जिससे यहाँ धन की वृद्धि होती है और कोई भिक्षा वृद्धि नहीं करते हैं इसी तरह से अगर गाय वो हमारे साथ साथ रहती हुई उसका हम पालन करें और हमारा पालन वो करें हमको पूरा दूध दे तब तो पीछे आराम से वो रह सकती है अगर वो न दे हमको दूध और खाए तो बचे हमको खा जाती है ऐसा एक स्वाभाविक कानून है इसलिए मैं तो कहता हूँ कि अगर हम सच्चे गो का के सेवक हैं तो हमारा धर्म तो यह हो जाता है कि गाय का हम इसी तरह से भक्त रहें इसी तरह से पालन करें कि उसलिए, उसलिए जिससे वो हमको काफी दूध दें और दूसरा भी हमको सेवा करें हमको वो वो बेल देती है वो भी तो गाय देगी दूसरा कौन देगा आपको तो बेल भी हमारे ऐसे नहीं है जैसे होने चाहिए तो बेल देने वाली गाय कैसे बन सकती है उसको क्या खिलाना चाहिए दूध देने वाली गाय कैसे बनती है तो उसको क्या खिलाना चाहिए वो तो एक गोध शास्त्र पड़ा है उस शास्त्र के मुताबिक हम चलें चलें तो वो काम तो सबसे ज्यादा जितनी गौशाला हिंदुस्तान में चलती है और कभी चलती है उसमें हम करोड़ों रुपया दे देते हैं वो मैंने बताया है कि वो सब बर्बाद हो जाता है करीब करीब सबका सब कहीं सब तो लेकिन करीब करीब बर्बाद हो जाता है तो अगर हम अच्छी गौशाला बनाना चाहते हैं तो गौशाला बनाने का शास्त्र है उसका हमारे भली भान पर अभ्यास करना चाहिए और वो जिस जिस जगह गौशाला है वहाँ सबसे ज्यादा बन सकता है और वहाँ से पीछे जनता भी सीख लेती है और जनता सीख ले और जनता के पास गाय ऐसी रहें पीछे तो मैं तो जहाँ तक गया हूँ वो मेरे ख्याल में कि जो जितना हमको दूर चाहिए वो एक एक घर में गाय नहीं रख सकती लेकिन ऐसी हर जगह पे आदर्श गोशाला बने बने तो पीछे वो काम बड़ी आसानी से हो सकता है और चंद वर्ष में मैं नहीं कह सकता हूँ कितने वर्ष में लेकिन कितना तो मैं मैं कह सकता हूँ पूरे विश्वास से चंद वर्ष में हम वो वो हमारा हमारा मुल्क जो सबसे आधा तरीके का होना चाहिए ये पशु के बल में उसमें हम बिल्कुल सारी दुनिया के साथ मुकाबला कर सकते हैं इसमें उसको कोई शक नहीं है और एक भी हमारी ऐसे आज मर जाती है बेहाल वो नहीं मरेगी और हमारे यहाँ जितना उनको करोड़ों रुपया हम बर्बाद करते हैं वो हम बचा सकते हैं इससे मुझको कोई शक नहीं है